के हाथों में जंजीरे हैं उतने बड़े गुलाम नहीं है जितने वे लोग जिनकी आत्मा पर विचारों की जंजीरे हैं वादों सिद्धांतों सम्रदाओं की जंजीरे आदमी की असली गुलामी की। दूसरे दिन दूसरे सूत्र पर बात की है भीड़ की आंखों में अपने प्रतिबिंब से बचने की। पब्लिक ओपिनियन वो दूसरी जंगजी आदमी जीवन पर यही देखता रहता है, है कि दूसरे मेरे संबंध में क्या सोचते हैं और दूसरे मेरे संबंध में ठीक सोचें इस भांति का अभिनय करता रहता है ऐसा व्यक्ति अभिनेता ही रह जाता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में चरित्र जिनकी कोई बात नहीं होती ऐसा व्यक्ति बाहर के अभिनय में ही कौ जाता है भीतर की आत्मा से कभी संबंध नहीं होता है। दूसरा सूत्र था बीन से मुक्ति, तीसरा सूत्र था दमन से मुक्ति। वे जो अपने चित्त को दबाने में ही जीवन नष्ट कर देते हैं जिस बात को दबाते हैं उसी बात से बंदे रह जाते हैं अगर उन्होंने धन से छूटने की कोशिश की लोग को दबाया तो वे परम लोभी हो जाएंगे अगर उन्होंने काम को सेक्स को दबाया तो कामुक हो जाएंगे जिसको आज भी दबाता है वही हो जाता है ये कल तीसरे सूत्र की बात थी। आज चौथे सूत्र की बात करिए इसके पहले कि हम चौथे सूत्र को समझें दमन के संबंध में प्रास्तविक रूप से वो समझें। मनुष्य को पता ही नहीं चलता जन्म के बाद कब दमन शुरू हो गया हमारी सारी शिक्षा सारी संस्कृति सारी सभ्यता दमन वादी है जगह जगह मनुष्य पर रोग है क्रोध तो क्रोध मत करो लेकिन कोई नहीं समझाता कि अगर क्रोध नहीं किया तो क्रोध भीतर तरक जाएगा उसका क्या हो अगर क्रोध को पी गए तो वो खून में मिल जाएगा हड्डी तक उतर जाएगा उस क्रोध का क्या होगा? क्रोध को दबाने से क्रोध का अंत नहीं होता दबा हुआ क्रोध भीतर प्राणों में प्रविष्ट हो जाता, निकला हुआ क्रोध से थोड़ी देर का होता दबा हुआ क्रोध जीवन भर के लिए कांती होता है क्रोध को दबाया कि पूरा व्यक्तित्व क्रोध से बचा लेकिन बचपन से ही सिखाया जाता है क्रोध क्रोध मत करना ऐसी ही सारी बातें सिखाई जाती हैं लेकिन कोई भी की ठंडी हवाएं आई तब बोस आया थोड़ा किसी ने पूछा कहां आ गए होंगे अब तक हम आधी रात तक हमने यात्रा की है न मालूम कितनी दूर निकल आए हो उतर के कोई देख ले किस दिशा में चल पड़े कहां पहुंच जो उतरा था वो उतर के रोकने लगा उसने कहा कि दोस्तों तुम भी उतर आओ हम कहीं भी नहीं पहुंचे हैं हम वहीं खड़े हैं जहां रात ना हो खड़ी वे बहुत हैरान हो रात भर उन्होंने पतवार चलाई थी और वहीं खड़े थे उधर के देखा तो पता चला नाव की जंजीरें किनारे से बंधी रह गई थी उन्हें भी खोलना बोल गई जीवन भी पूरे जीवन नाव खेने पर पूरे जीवन पतवार खेने पर कहीं पहुंचता हुआ मालूम नहीं बढ़ मरते समय आदमी वहीं पाता है जहां वो जन्मा था ठीक उसी किनारे पर जहां आंख खोली थी वहीं आंख बंद करते समय आदमी पाता है कि वहीं खड़ा और तब तो बड़ी हैरानी होती है कि जीवन भर जो दौड़ रूप की थी उसका क्या हुआ वो जो श्रम किया था कहीं पहुंचने को वो जो यात्रा की थी, वो सब निष्फल गई मृत्यु के क्षण में आदमी वहीं पाता है जहां जन्म के क्षण नहीं था तब सारा जीवन एक मालूम पड़ने लगता है। नाव कहीं बंधी रह गई किसी किनारे से? हां कुछ लोग कुछ सौभाग्यशाली मर्द क्षण वहां पहुंच जाते हैं जहां जन्म ने उन्हें नहीं बांधा वहां जहां जीवन का आकाश है वहां जहां जीवन का प्रकाश है वहां जहां सत्य है वहां जहां परमात्मा का मंदिर वहां पहुंचा लेकिन वे वही लोग हैं जो किनारे से खोटों खोटी जंजीर खोलने की याद रखते हैं इन चार दिनों में कुछ जंजीरों की मैंने बात की पहले दिन मैंने कहा कि शास्त्रों सिद्धांतों की जंजीर है बड़ी गहरी और जो शास्त्रों सिद्धांतों से बंधा रह जाता है वो कभी जीवन के सागर में यात्रा नहीं कर पाता। जीवन का सागर है अज्ञात और सिद्धांत और शास्त्र सब है ज्ञात ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाने का कोई भी मार्ग नहीं है सिवाय ज्ञात को छोड़ने के जो भी हम जानते हैं वो जानते हैं और जो जीवन है वो अनजान है अनदोम वो परिचित नहीं है तो जो हम जानते हैं उसके द्वारा उसे नहीं पहचाना जा सकता जिसे हम नहीं जानते हैं। जो ज्ञात है जो नोन है उस अन को अज्ञात को जानने का तो कोई द्वार नहीं सिवाय इसके ज्ञात को छोड़ दिया जाए ज्ञात को छोड़ते ही अज्ञात के द्वार को जाते पहले दिन पहले सूत्र में मैंने यही कहा छोड़े हम शास्त्र को छोड़े शब्द को क्योंकि सब शब्द उधार हैं बारोट बा से मरे हुए और सब शास्त्र पराये हैं कोई कृष्ण का कोई राम का कोई बुद्ध का कोई जीसत का कोई मोहम्मद का जो उन्होंने कहा है वो उनके लिए सतरा होगा निश्चित ही जो उन्होंने कहा है उसे उन्होंने जाना होगा लेकिन दूसरे का ध्यान किसी और दूसरे का ज्ञान नहीं बनता है नहीं बनता है। कृष्ण जो जानते हैं जानते होंगे हमारे पास कृष्ण का शब्द ही आता है कृष्ण का सत्य नहीं मैंने सुना एक कवि समुद्र की यात्रा कर गया जब वो सुबह समुद्र के तट पर जाता इतनी सुंदर सुबह थी इतना सुंदर प्रभात था पक्षी गीत गाते थे वृक्षों का सूरज की किरणें नाचती इतनी लहरों पर लहरें उछलती थी हवाएं ठंडी थी फूलों की सुबाष थी वो नाचने लगा उस सुंदर प्रभात में और फिर उसे याद आया कि उसकी प्रेस फिर अस्पताल में दिमाग पड़ी काश वो भी आज यहां होती लेकिन वो तो नहीं आ सकती वो तो बिस्तर से बंधी है उसके तो उठने की कोई संभावना नहीं तो उस कवि को सोचा कि फिर मैं ये करूं समुद्र की इन ताजी हवाओं को इन सूरज की नाश किरणों को इस संगीत को इस सुवास को इस पेटी में बंद करके ले जाऊं और अपनी प्रेजी को खूंधे कितनी सुंदर सुबह से एक टुकड़ा मेरे लिए ले आया वो गांव गया और एक पेटी खरीद के लाया बहुत सुंदर थी उस पेटी में उसने समुद्र के किनारे खोलकर हवाएं भर ली सूरज की नाश किरणें भर ली सुगंध भर ली वो सुबह का एक टुकड़ा उस पेटी में बंद करके ताला लगा कि सब रंग रंग बंद कर दी कि कहीं से वो सुबह बाहर न निकल जा और उस पेटी को अपने पत्र के साथ अपनी प्रेम के पास भेजा कि सुबह का सुंदर एक टुकड़ा एक जिंदा टुकड़ा आगर के किनारे का तेरे पास भेजता हूं ना उठेगी तू आनंद से भर जाएगी ऐसी सुबह मैंने कभी देखी नहीं उस पेटी के पास पत्र भी पहुंच गया पेटी भी पहुंच पेटी उसने रखो गई लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी न सूरज की किरणें न हवाएं की न कोई सुवास थी वो पेटी तो बिल्कुल खाली थी निहायत खाली थी उसके भीतर तो कुछ भी नहीं पेटी पहुंचाई जा सकती उरीय को सागर के किनारे जाना उसे नहीं पहुंचाया था जो लोग सत्य के जीवन के सागर के तट पर पहुंच जाते हैं वे वहां क्या जानते हैं कहना मुश्किल है क्योंकि हमारा सूरज जिस प्रकाश को वे जानते हैं उसके सामने अंधकार। बताए पता नहीं वे जिस सुवास को जानते हैं हमारे किसी फूल में वो सुस नहीं उसकी दूर की गलती वे जिस आनंद को जानते हैं हमारे सुखों में उस आनंद की एक किरण भी नहीं वे जिस जीवन को जानते हैं हमारे शरीर में उस जीवन का हमें पता भी नहीं उनके मन को भी होता है वे हैं उनके लिए जो रास्ते पर पीछे भटक रहे थोड़ा सा टुकड़ा शब्दों की पेटियों में भरकर वे बेचते हैं गीता में कुरान में बाइबल में हमारे पास पेटियां आ जाती हैं शब्द आ जाते हैं लेकिन जो भेजा था, वो पीछे भी जाता जा है वो हमारे पास फिर हम इन्हीं पेटियों को सिर्फ़ पर ढोए हुए घूमते रहते हैं कोई गीता को लेकर घूम रहा है कोई कुरान को कोई बाइबिल और चिल्ला रहा है कि सत्य मेरे पास है मेरी किताब में सत्य किसी भी किताब में न हो सकता सत्य किसी शब्द में न है न सत्य तो वहां है जहां सब शब्द क्षीण हो जाते हैं और गिर जाते जहां चित्त मौन हो जाता निर्विचार वहां ऐसा न वहां कोई शास्त्र जाकर न कोई सिद्धांत जाते इसलिए जो सिद्धांतों शास्त्रों की खुशियों से बने वे कभी जीवन के सागर से गड़बड़ नहीं जाते ये मैंने पहले सूत्र में कहा दूसरे सूत्र में मैंने कहा जो लोग भीड़ से बंधे हैं और भीड़ की आंखों में देखते रहते हैं कि लोग क्या कहते हैं वे लोग असत्य हो जाते हैं क्योंकि भीड़ असत्य है भीड़ से ज्यादा असत्य इस स्पर्ति पर और कुछ भी नहीं सत्य जब भी अवतरित होता है तब व्यक्ति के प्राणों पर अवतरित होता है सत्य भीड़ के ऊपर अवतरित नहीं होता सत्य को पकड़ने के लिए व्यक्ति का प्राण ही बीणा बनता है वहीं से धंकृत होता है भीड़ के पास कोई सत्य नहीं भीड़ के पास उदार बातें हैं जो कि असत्य हो गई भीड़ के पास किताबें हैं जो कि मर चुकी भीड़ के पास महात्माओं तीर्थंकरों अवतारों के नाम हैं जो सिर्फ नाम हैं, जिनके पीछे कुछ भी नहीं बचा सब राख हो गया भीड़ के पास परम्पराएं हैं भीड़ के पास याददाश्ते हैं भीड़ के पास हजारों लाखों साल की आदतें हैं लेकिन भीड़ के पास वो चित्त नहीं जो मुक्त हो के सब्ज को जान देता है जब भी कोई उस चित्त को उपलब्ध करता है तो अकेले में व्यक्ति की तरह उस चित्त को उपलब्ध करना पड़ता है इसलिए जहां जहां भीड़ है जहां जहां भीड़ का आग्रह है हिन्दुओं की भीड़ मुसलमानों की भीड़ ईसाइयों की भीड़ जीनियों की भीड़ बौद्धों की भीड़ सब भीड़ असत्य हैं हिन्दू भी मुसलमान भी ईसाई भी जैन भी और बीमारियों के कोई भी नाम हो सब भीड़ का कोई संबंध सत्य से नहीं लेकिन हम भीड़ को देखकर जीते हैं हम देखते हैं कि भीड़ क्या कह रही है भीड़ क्या मान रही है जो आदमी भीड़ को देख जीता है वो अपने बाहर ही भटकता रह जाता है क्योंकि भीड़ बाहर है जिस आदमी को भीतर जाना है उसे भीड़ से आंखें हटा देनी पड़ती हैं और अपनी तरफ जहां वो अकेला है उस तरफ आंखें ले जानी पड़ती हैं लेकिन हम सब हम सब भीड़ से बंधे हैं भीड़ की खूटी से बंधे हैं मैंने सुना है एक समझाट और उस सम्राज्य के दरबार में एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि महाराज आपने सारी पृथ्वी जीत ली लेकिन एक चीज की कमी है आपके पास उस तो सम्राज ने कहा कमी कौन सी यह कमी जल्दी बताओ क्योंकि मैं तो बेचैन हुआ जाता हूं मैं तो सोचता था सब मैंने जीत लिया उस आदमी ने कहा आपके पास देवताओं के वस्त्र नहीं मैं देवताओं के वस्त्र आपके लिए ला सकता हूं सम्राट ने कहा देवताओं के वस्त्र तो कभी न देखे न सुने कैसे लाओगे उस आदमी ने कहा लाना ऐसे तो बहुत मुश्किल क्योंकि पहले तो देवता बहुत कर्म, थी और आजकल हिन्दुस्तान के सब राजनीति जो मर के स्वर्गीय हो गए हैं वहां बड़ी बेईमानी बहुत करप्शन सब शराब से शुरू हो हिंदुस्तान के राजनीतिक मर के सब स्वर्गीय हो जाते हैं नरक में तो कोई जाता नहीं हालांकि कोई राजनीतिक स्वर्ग में नहीं जा सकता और अगर राजनीतिक जिस दिन स्वर्ग में जाने लगेंगे उस दिन स्वर्ग भले आदमियों के रहने योग्य जगह न रह जाए लेकिन होते तो सभी स्वर्गीय हैं तो उसने कहा कि जब से ये सब पहुंचने लगे हैं वहां बड़ी मुश्किल हो गई है बहुत रुस्पत चल पड़ी है वहां लाने भी पड़ेंगे अगर देवताओं के बस तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे उस सम्राट ने कहा करोड़ों रुपए? उस आदमी ने कहा कि दिल्ली में जाइए तो लाखों खर्च हो जाते हैं तो, तो स्वर्ग है। तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे चपरासी भी विवाह करोड़ों से नीचे की बात नहीं करता है उस राजा ने कहा धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो उस आदमी ने कहा कि सम्राटों को धोखा देना मुश्किल है क्योंकि उनसे बड़े धोखेबाज जमीन पर दूसरे नहीं हो सकते उनको क्या धोखा दिया जा सकता है? डाकुओं को क्या लूटा जा सकता है हथियारों की क्या हत्या की जा सकती है मैं मेरे आदमी आपको क्या धोखा दूंगा और फिर चाहे तो आप पहरा लगा दें मुझे एक महल के भीतर बंद कर दें मैं महल के भीतर ही रहूंगा क्योंकि देवताओं के वहां जाने का रास्ता आंतरिक दिल्ली बाहर की कोई यात्रा नहीं करनी लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होंगे और छह महीने लग जाएंगे राजा ने कहा छह महीने मैं तो सोचता था तू तो दिन दो दिन में ले आएगा उसने कहा कि दिन दो दिन में तो दिल्ली में फाइल नहीं सरकती। तो फर्क नहीं गया इतना आसान है आपका कोशिश मैं अपनी करूंगा राजा ने कहा ठीक है दरबारियों ने कहा याद नहीं धोखेबाज मालूम पड़ता है देवताओं के वक्त कभी सुने हैं आपने राजा ने कहा लेकिन धोखा दे के ये जाएगा कहां नंगी तलवारों का पैरा लगा दिया और उस आदमी को महल में बंद कर दिया वो रोज कभी करोड़ कभी दो करोड़ रुपए मांगने लगा छह महीने में उसने अरबों रुपए मांग लिए लेकिन राजा ने तो कोई फिक्र नहीं जाएगा कहां ठीक छह महीने पूरे हुए वो आदमी पेटी लेके बाहर आ गए उसने सैनिकों से कहा मैं कपड़े ले आया हूं चले महल की तरफ तब तो शक्ति कोई बात न रही सारी राजधानी महल के द्वार पर इकट्ठी हो गई दूर दूर से लोग देखने आ गए थे दूर दूर से राजे बुलाए गए थे सेनापति बुलाए गए थे बड़े लोग बुलाए गए थे धनपति बुलाए गए थे दरबार ऐसा सजा था जिसका कभी ना सजा होगा वह आदमी पेटी लेकर जब उपस्थित हुआ तो राजा की हिम्मत में हिम्मत आई अभी तक डरा हुआ था कि अगर बेईमान न हुआ और पागल हुआ तो भी हम क्या करेंगे उसने कह दिया कि नहीं मिलते लेकिन वो पेटी लेके आ गया तो विश्वास आ गया वो आदमी ने आखिर पेटी रखी और था महाराज वस्त्र ले आया आ जाएं आप अपने वक्त छोड़ दें ना आपको देवताओं के वक्त देता हूं पगड़ी लेकर राजा जी उसने पेटी के भीतर डाल दी पेटी के भीतर से हाथ अंदर निकाल के बाहर लाया हाथ बिल्कुल खाली था उसने खाइए संभालिए देवताओं की पगड़ी दिखाई पड़ती ना आपको क्योंकि देवताओं ने चलते वक्त कहा था ये कपड़े उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा होते पगड़ी थी नहीं दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ती थी लेकिन एकदम दिखाई पड़ने लगी उस सम्राट ने कहा क्यों नहीं दिखाई पड़ती थी सम्राट लेकिन मन में सोचा कि मेरा बाप धोखा दे देगा। पगड़ी दिखाई तो नहीं पड़ती लेकिन वो भीतर की बात अब भीतर ही उचित थी दरबारियों उन्हें भी देखा गर्दने बहुत ऊपर उठाई आंखें साफ की लेकिन पगड़ी नहीं थी लेकिन सबको दिखाई पड़ने लगी सब दरबारी आगे बढ़ कहने लगे महाराज ऐसी पगड़ी कभी देखी नहीं कोई पीछे रह जाए तो कोई ये ना समझ ले कि इसको दिखाई नहीं पड़ती तो सब एक दूसरे के आगे होने लगे जोर जोर से कहने लगे कि कहीं धीरे पाओ तो किसी पड़क को शक शकन हो जाए कि आदमी धीरे बोल रहा है कि कहीं सब तो नहीं तो, तो दिखाई नहीं पड़ती है जब सम्राट ने देखा कि सब दरबारियों को दिखाई पड़ती है तो उसने सोचा दिखाई ही पड़ती होगी जब इतने लोगों को दिखाई पड़ रही फिर हर एक ने यही सोचा कि मैं ही कुछ गड़बड़ में हूं भीड़ को दिखाई पड़ रही पगड़ी पहन ली खोट पहन लिया जो नहीं था कमीज पहन ली जो नहीं थी फिर धोती भी निकल गई फिर आखिरी वक्त के निकलने की नौबत आ गई कब राजा घबराया कि कहीं कुछ धोखा तो नहीं है अंतुल तो नंगा खड़ा हो जाऊंगा डरने लगा तो उस आदमी ने कहा जिजक ये मत महाराज नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। जल्दी से निकाल दीजिए झूठ की यात्रा बड़ी खतरनाक है पहले कदम को तो कोई रुक जाए तो रुक जाए फिर बाद में रुकना बहुत उसने भी सोचा कि इतनी दूर चली आए और अब इनकार करना तो आधे नंगे भी हो गए और पिता भी गए वो अब गड़बड़क जो कुछ लोग होगा, होगा उसने हिम्मत करके आखिरी कपड़ा भी निकाल दिया लेकिन सारा दरबार कह रहा था कि महाराज धन अद्भुत भक्त है दिव्य भक्त तो उसे हिम्मत थी कि कोई फिक्र नहीं नंगा मुझे खुद ही पता चल है तो अपना नंगापन तो अपने को पता रहता ही इसलिए कोई हर्जा भी नहीं है दादा चलेगा लेकिन उस बेईमान आदमी ने जो ये वस्त्र लाया था देवताओं के और देवताओं से वस्त्र लाने वाले और देवताओं की खबर लाने वाले और देवताओं तक पहुंचाने वाले लोग सब बेईमान होते हैं सब सावधान रहते इधर आदमी तक पहुंचना मुश्किल है देवताओं को पहुंचना आसान आदमी को समझना मुश्किल है और स्वर्ग के नक्शे बनाए हुए बैठे बड़ौदा की जोग्राफी का जिनको पता नहीं वो स्वर्ग नरक के नक्शे बनाए बैठे उस आदमी ने कहा कि महाराज देवताओं ने चलते वक्त कहा था पहली दफे पृथ्वी पर जा रहे हैं ये वस्त्र इनकी शोभा यात्रा नगर में निकलनी बहुत जरूरी है रफ तैयार है अब आप चल के रफ से सवार हो जाइए लाखों लाखों जन भीड़ लगाए खड़े हैं उनके आंखें तरस रही है वस्त्रों को देखना राजा ने कहा क्या कहा अब तक मैल के भीतर थे अपने ही लोग थे मैल के बाहर सड़कों पर लेकिन उस ने धीरे से कहा ये मत जिस तरकीब से यहां सबको वस्त्र दिखाई पड़ रहे उसी तरकीब से वहां भी सबको दिखाई पड़ेगा रही आपके रथ के पहले ही डुंडी पीट जाएगी सारे नजर में ये वस्त्र उसी को दिखाई पड़ते हैं जो अपने बाप से पैदा हुआ है आप दबड़ाइए मत अब जो हो गया हो गया आप चलिए राजा समझ तो गया कि वो बिल्कुल नंगा है और किसी को वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे हैं लेकिन अब कोई भी अर्थ न हो जाके बैठ गया सिंहा जाके बैठ गया रथ पर स्वर्ण सिंहासन पर लगा नंगा राजा स्वर्ण कौन इतिहासों पर नंगे लोग ही बैठे हैं जिनकी शोभा यात्राएं निकल रही हैं नंगे लोगों के लिए लेकिन नगर के लाखों लोगों को बस एकदम वस्त्र दिखाई पड़ने लगे वही लोग जो महल के भीतर थे वही महल के बाहर भी वही आदमी वही भीड़ वाला आदमी सब वस्त्रों की प्रशंसा करने लगे कौन झट में पड़े जब सारी भीड़ को दिखाई पड़ता है तो व्यक्ति की हैसियत से अपने को कौन इंकार करे कौन कहे कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता इतना बल जुटाने के लिए बड़ी आत्मा चाहिए इतना बल जुटाने के लिए बड़ा धार्मिक व्यक्ति चाहिए इतना बल जुटाने के लिए परमात्मा की आवाज चाहिए कौन सी हिम्मत जुटाए इतनी बड़ी भीड़ फिर मन में ये भी शक होता है कि जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे नहीं इतने लोग गलत क्यों कहेंगे लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि ये इतने लोग अलग अलग उतनी ही हैसियत के हैं जितनी हैसियत का मिल ये इतने लोग इकट्ठे नहीं हैं, ये एक एक आदमी ही है अखीर में मेरे ही जैसा जैसा मैं कमजोर तो हूं वैसा ही कमजोर है ये भीड़ कर डर रहा है मैं भीड़ कर डर रहा हूं जिससे हम डर रहे हैं वो कहीं है ही नहीं नंदा है उनको तो बच्चों का क्या विश्वास है बच्चों को बिगाड़ने में वक्त लग जाता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब इंतजाम करो फिर भी बड़ी मुश्किल से बिगाड़ पाते हो एकदम आसान नहीं है बिगाड़ देना छोटे छोटे बच्चों को कोई नहीं लाया था लेकिन कुछ बच्चे जोरदार से, और तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी माताओं की वजह से पिताओं को उनसे डरना पड़ता था उनको लाना पड़ा वो कंधों पर सवार होकर आ गए उन बच्चों ने देखते से कहा अरे राजा नंगा है उनके बाप ने कहा चुप नादान अभी तुझे अनुभव नहीं है श्री नंगा दिखाई पड़ता है ये बातें बड़े गहरे अनुभव की हैं अनुभवियों को दिखाई पड़ती हैं जब उम्र तेरी बढ़ेगी तुझको भी दिखाई पड़ने लगेगा ये उम्र से आता है ज्ञान उम्र से दुनिया में कोई ज्ञान कभी नहीं आता उम्र के भरोसे मत बैठे रहना उम्र से बेईमानी आती है चालों की आती है कनिंगनेस आती है उम्र से ज्ञान कभी नहीं आता लेकिन सब चालाक लोग ये कहते हैं उम्र से ज्ञान आता फिर बेटे की जिंदगी आप कर देंगे आपको दिखाई पड़ रहे हैं बस हां हमें दिखाई पड़ रहे हैं उनके पिताओं ने कहा बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं हम अपने ही बाप से पैदा हुए हैं ऐसा कहते हो सकता है हमको दिखाई न पड़ और तुम अभी बच्चे हो ना समझ हो बोले हो अभी तुम्हें समझ नहीं आ जिन बच्चों को सब दिखाई पड़ा था उन्हें भीड़ के भय का कोई पता नहीं था इसलिए दिखाई पड़ा था बड़े होंगे तो भीड़ से भयभीत हो जाएंगे फिर उनको भी वक्त दिखाई पड़ने लगते ये भीड़ डराए हुए हैं चारों तरफ से एक एक आदमी को जीतक ने कहा है एक बाजार में वो खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि तुम्हारे स्वर्ग के राज्य में तुम्हारे परमात्मा के दर्शन को कौन उपलब्ध हो तो जीतक ने दारों तब नजर दौड़ाई और एक छोटे से बच्चे को उठाकर ऊपर कर लिया और कहा कि जो इस बच्चे की करेंगे क्या मतलब रहा होगा क्या टाइम छोटी होगी तो ईश्वर के राज्य में चले जाइएगा उम्र कम होगी तो ईश्वर के राज्य में चले जाएंगे नहीं क्या बच्चे मर जाएंगे तो सब ईश्वर के राज्य में चले जाएंगे नहीं लेकिन बच्चों की तरह होंगे इसका मतलब है जो से भी नहीं जो सीधे और साफ जिन्हें जो दिखता है वही कहते हैं कि दिखता है जिन्हें जो नहीं दिखता कहते हैं कि नहीं दिखता है जो झूठ को मान देने में जो बच्चों की तरह होंगे वे बच्चे नहीं बच्चों की तरह बच्चों की तरह का मतलब बच्चे अकेले हैं बच्चे इंडिविजुअल हैं बच्चों को भीड़ का कोई मतलब नहीं है अभी भीड़ की उन्हें फिक्र नहीं है अभी भीड़ का उन्हें पता भी नहीं है कि भीड़ भी है और भीड़ बड़ी अद्भुत चीज है उसकी बड़ी अनजानी ताकत चारों तरफ से हुए आदमी हाँ। इसलिए दूसरा सूत्र मैंने कहा कि जिन्हें जीवन के सत्य की तरफ जाना है भीड़ की खूंटी से हो जाए ये मतलब नहीं कि आप भीड़ से भाग जाएं भागेंगे कहां भीड़ सब जगह है कहां भागेंगे जहां जाएंगे वहीं भीड़ है और अभी तो थोड़ी बहुत पहाड़ियां बच गई हैं जहां भाग भी सकते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में पहाड़ियां भी नहीं बचेंगी वैज्ञानिक कहते हैं कि सौ वर्षो में अगर भारत चीन जैसे देश बच्चों को पैदा करने के अपने महान कार्य में संलग्न रहे तो दुनिया में कोहनी हिलाने की जगह नहीं रह जाने वाली सभा मवा करने की जरूरत नहीं रहेगी कहीं पे खड़े हो जाइए और सभा हो जाएगी कहां भाग लिया भीड़ से जंगलों में पहाड़ों में कोई मतलब नहीं है भीड़ वहां भी बहुत सूक्ष्म रूप में पीछा करती है एक आदमी साधु होता है भाग जाता है जंगल में जंगल में बैठा है उससे पूछिए आप कौन हो कहता मैं हिंदू हूं भीम पीछक अब तुम हिंदू कैसे हो तुम जब छोड़ के भाग आए तो तुम हिंदू कैसे रह गए अभी तक आदमी नहीं हुए आदमी होना बहुत मुश्किल हिंदू होना बहुत आसान एक आदमी साधु हो गया वो कहता मैं जैन तुम समाज को छोड़ दिए तो तुम जैन कैसे हो ये जैन वैन होना तो समाज ने सिखाया था साधु भी हिंदू जैन और मुसलमान है तो फिर असाधुओं का क्या हिसाब रखना है तो ठीक गांधी जैसे अच्छे आदमी भी इस भ्रम से मुक्त नहीं होते कि मैं हिंदू हूं चिल्लाए चले जाते हैं कि मैं हिंदू तो साधारण लोगों की क्या कैसी गांधी जीतना अच्छा आदमी भी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि कहे कि मैं आदमी हूं बस और कोई विशेषण नहीं लगाऊंगा अगर अकेले गांधी ने भी हिम्मत जुटा ली होती और ये कहा होता कि मैं सिर्फ आदमी हूं जिन्ना की जान निकल गई होती लेकिन गांधी के हिंदू ने जिन्ना की जान में निकलने दी हिन्दुस्तान बटा गांधी के हिन्दू होने की वजह से बटा हिन्दुस्तान कभी नहीं बटता लेकिन ख्याल में नहीं आता हमें यह कि इतनी छोटी सी बातें कितने बड़े परिणाम ला सकती हैं गांधी का हिन्दू होना संदिग्ध करता रहा मन को मुसलमान से गांधी का आश्रम गांधी के हिंदू ढंग गांधी की प्रार्थना पूजा पत्री सब ये ग्रह पैदा करती रही हिंदू महात्मा है और हिंदू महात्मा से सावधान होना जरूरी है मुसलमान को एक भीड़ से दूसरी भीड़ सदा सावधान होती क्योंकि एक भीड़ से दूसरी भीड़ को डर है एक दुकान से दूसरी दुकान को डर है जिन्ना का मुसलमान खत्म हो जाता गांधी का हिन्दू खत्म नहीं हो सका और जिन्ना से हम आशा नहीं करते उसका खत्म हो वो आदमी साधारण है गांधी से हम आशा कर सकते लेकिन गांधी से खत्म नहीं हो सका तो जिन्ना से क्या खत्म होगा सकता भीड़ पीछा करती है भीड़ बहुत सटल बहुत सूक्ष्म रास्ते से पीछा करती है बट नसन ने कहीं कहा है कि मैंने पढ़ लिख के बहुत कुछ सोचा और समझा और पाया कि बुद्ध से अद्भुत आदमी दूसरा नहीं हुआ है लेकिन जब भी मैं ये सोचता हूं कि बुद्ध सबसे महान है तभी मेरे भीतर कोई बेचैनी होने लगती और कोई कहता है कि नहीं क्राइस्ट से मान नहीं हो सकता भीड़ बैठी बचपन से तो दिखाया है वो तो भीतर बैठी वो कहती नहीं सवाल नहीं है कि कौन महान है किसी के महान का हिसाब लगाना भी ना समझिए लेकिन बचपन से जो भीड़ सिखा देती जो कंडीशनिंग जो चित्र को संस्कारित करती है वो जीवन भर पीछा करते हैं मतदा सकता एक सज्जन बहुत बड़े विचारशील आदमी हैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी का नाम देना इस मुल्क में ऐसा खतरनाक है जिसका कोई हिसाब नहीं किसी का नाम नहीं लिया जा सकता अंधेरे में बात करनी पड़ती एक बड़े विचारक रखे वे मुझसे कहते थे कि मेरा सब छूट गया जब तब पूजा पाठ सब छोड़ दिया मैं सबसे मुक्त हो गया मैंने कहा इतना आसान नहीं है मामला ये मुक्त होना इतना आसान नहीं है क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूं तब भी मैं आपकी आंख में जांचता हूं और मुझे लगता है कि आप मुक्त नहीं हुए अगर मुक्त हो गए होते तो मुक्त हो गया हूं ये ख्याल भी छूट गया होता मुक्त आप नहीं हुए उन्होंने कहा कि नहीं मैं मुक्त हो गया हूं मैंने कहा जितने जोर से आप कहेंगे मुझे शक उतना ही बढ़ता चला जाए वक्त आएगा कहूंगा उन पर हार्ट अटैक हुआ हार्ट अटैक हुआ तो मैं उनको देखने गया आंख बंद थी कुछ बेहोश से पड़े थे और राम राम राम राम राम राम जापा मैंने उनको हिलाया मैंने कहा क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं बड़ी हैरानी में पड़ गया हूं जिस क्षण से हार्ट अटैक हुआ और ऐसा लगा कि मर जाऊंगा जिस पूजा पाठ को सदा के लिए छोड़ दिया था वो एकदम चलना शुरू हो गया अब मैं रोकना भी चाहता हूं तो नहीं रुकता मेरे भीतर चलता है जो से राम राम रामधाम मैं उसका था छोड़ दिया आप कैसे थे कैसे थे छोड़ना बहुत तो मुश्किल इतने गहरे लोग जड़ें बैठी हैं वीर वो जो सिखा देती वो भीतर बैठा वो भीतर गहरे से गहरे में बैठ गया गांधी जी कितना कहते थे अल्लाह ईश्वर तेरे नाम लेकिन जब गोली लगी तो अल्लाह का नाम याद नहीं आया आ नाम आ जाए हे राम अल्लाह का नाम याद नहीं आया गोली लगी तो याद आया हे राम वो हिंदू भीतर बैठा है वो वहां भीतर आत्मा के भीतर के भीतर घुस गया है वो वहां से जब गोली लगी तो सब भूल गया अल्लाह इस पर तेरे नाम निकला हैराम हे अल्लाह है निकल जाता है काश गांधी बड़ा मुश्किल है लेकिन नहीं निकल जाता वो हिंदू भीतर बैठा गहरे में भीड़ घुस जाती है आदमी के भीड़ से भागने का मतलब ये नहीं कि जंगल चले जाना भीड़ से भागने का मतलब अपने भीतर खोजना और जहां जहां भीड़ के चिन्ह पाए हमको खाकर फेंकें और धीरे धीरे कोशिश जारी रखना कि व्यक्ति का आविर्भाव हो जाए भीड़ से मुक्त चित्र ऊपर हो जाए भीड़ छूट जाए भीतर अंतर जो आदमी अपने चित्र की वृत्तियों को दबाता है वो जिन वृत्तियों को दबाता है उन्हीं से बंध जाता है जिससे बंधना हो उसी से लड़ना शुरू कर दे दोस्त से उतना गहरा बंधन नहीं होता जितना दुश्मन होता दोस्त की तो कभी कभी याद आती सच को ये है कि कभी नहीं आती जब मिलता है तभी कहते हैं कि बड़ी याद आती लेकिन दुश्मन की 24 घंटे याद बनी रहती रात सो जाओ तब भी वो सांस होता है सुबह उठो दुश्मन सांस होता है जितनी गहरी दुश्मनी हो उतना गहरा सांस होगा इसलिए दोस्त कोई भी चल लेना दुश्मन थोड़ा सा कोई विचार के चलना चाहिए क्योंकि तो उनसे तो भी घंटे दाम बना होगा दोस्त कोई भी चल जाए, ऐरा जरा का खाका कोई भी चल लेकिन दुश्मन के के ये मैंने तीसरे सूत्र में कहा कि दमन भूल के मत करना क्योंकि दमन अच्छी चीजों की तो कोई करता नहीं दमन करता है बुरी चीजों और जिनका दमन करता है जिनसे लड़ता है उन्हीं से गठबंधन हो जाता है उन्हीं के साथ फेरा पा जाता है लेकिन हाथों को मैंने चलने का जगह नहीं हाँ है हाथ बड़ी कौन चले जाए एक ही कमरा खाली है और वो हम देना नहीं चाहेंगे उसके नीचे सज्जन ठहरे हुए हैं अगर उन पर जरी फड़बड़ हो जाए आवाज हो जाए कोई जोरते चलते तो उससे झगड़ा हो जाए तो जब जब उसको पिछले मेहमान में खाली किया है हमने तय किया कि अब खाली ही रखेंगे जब तक नीचे के सज्जन दिदाने लगे कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जिनके आने की राह देखनी पड़ती कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जिनके जाने की भी राहत देखनी पड़ती और दूसरे तरह के ही सज्जन ज्यादा होंगे पहले तरह के सज्जन तो बहुत मुश्किल होते आने की राह कुछ निर्जन ने कहा कि जमा करिए मुझे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वो चले जाए तब आप आइए उस आदमी ने कहा आप आराम मैं सिर्फ दो चार घंटे की दिन भर बाजार में काम करना है रात दो बजे लौटूंगा सो तो जाऊंगा सुबह तो 6 बजे और दो बजे गाड़ी पकड़नी अब नींद में उनसे कोई तो झगड़ा होगा इसकी आशा नहीं है नींद में चलने की मेरी आदत भी नहीं है और तो गड़बड़ मैं सो तो जाऊंगा आप फिक्र न कर मैंने घर मान गया वो आदमी दो बजे रात लौटा थका मंदा दिन भर के काम के बाद जिस तक बैठ उसने दी का घोर के नीचे पकड़ा तब उससे ख्याल आया कि कहीं नीचे से मेहमान आवाज के नीचे खोल जाए उसने दूसरा जूताे से नहीं डाल दिया घंटे भर बाद नीचे के मेहमान ने दस्तक दी कि सज्जन दरवाजा खोलिए तो बहुत हैरान हुआ कि गंडा भर मेरी नींदी हो गई अब क्या गलती हो गई लोगों दरवाजा खोला डरा हुआ उस आदमी ने पूछा कि दूसरा जूता कहाँ है मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया जब पहला जूता गिरा मैंने समझा कि अच्छा गए फिर दूसरा जूता गिरा ही नहीं अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि दूसरा जूता अब गिरे अब गिरे फिर मैंने अपने मन को समझाया मुझे किसी भी जूते से क्या लेना देना हटाओ कुछ भी हो लेकिन जितना मैंने हटाने की कोशिश की दूसरा जूता मेरी आंखों को दूर नहीं आंख बंद करता हूं जूता लगता दिखता है आंख खोलता हूं बेचैनी हो गई नींद आनी मुश्किल हो गई धक्का देने लगा बहुत समझाया कि कैसा पागल है तू किसी के जूते चलने को क्या मतलब चाहे जूता पहन से सो रहा हो सोने दो जो जाया करने दो उसे। लेकिन जितना मैंने मन को समझाया दबाया लड़ा उतना ही वो जूता बड़ा होता गया और सबको ढूंढने लगा अपने अपनी खोपड़ी की तलाश अगर में करे तो पाएगा कि दूसरों के जूते से कुछ लेना देना नहीं लड़े खतरा हुआ उस आदमी ने कहा जमा करिए इसके मैं पूछना आया पता चल जाए तो मैं सो जाऊं से झगड़ा बंद जो उस आदमी के पास हुआ वो सबके पास होगा सब, हो सब फ्रेश माइंड दमन करने वाला चुनाव हमेशा व्यर्थ की बातों में उलट जाता, फैक्स को दबाओ और 24 घंटे सेक्स का जूता सिर्ष क्रोध को दबाओ और जो भी चौबीस से क्रोध प्राणी में घोषते चक्कर काटने लगेगा और एक तरफ से दबाओ दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश होगी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक ऊर्जा है एनर्जी है आप दबाओगे एनर्जी को तो वो कहीं से निकलेगी एक झरने को आप उदरत दबा दो दूसरी तरफ से पूछते उधर से दबाओ इसी तरफ से बहेगा है तो दबाने से काम नहीं हो सकता एक आदमी दफ्तर में उसका मालिक कुछ बेहूदी बातें कह दे और मालिक बेहूदी बातें कहते हैं नहीं तो मालिक होने का मजा ही खत्म मजा क्या है मालिक होने में किसी से बेहूदी बातें कह सकते हैं और वो आदमी ये भी नहीं है, कह सकता कि आप बेहूदी बातें कह दे और फिर मालिक बेहूदी बातें कहे या न कहे नौकर को मालिक की सब बातें बेहूदी मालूम पड़ती हैं नौकर वमिन इतनी बेहूद है क्या और जो भी कुछ कहा जाए वो बेहूद की मालूम पड़ती है अगर मालिक की बात जोर से बोलता है क्रोध की बातें चलता है तो भी नौकर को खड़े होकर मुस्कुराना पड़ता है भीतर आग हाँ लग रही है कि गर्दन दबा दे ऐसा फोन नौकर होगा जिसको मालिक की गर्दन दबाने का चाहना आता आता जरूर आता आना भी चाहिए तो दुनिया बदलेगी भी, भी नहीं मगर ऊपर से मुस्कुराह वोट फैला देगा छे और कहेगा कि बड़ी अच्छी बातें दे रहे बड़े वेद वचन बोल रहे बड़ी वाणी आपकी मदद है वो उपनिषित रिजीपी की क्या बोलते होंगे ऐसी बात धन्यवाद क्या आपके अमृत वचन मेरे ऊपर गिरेंगे बीत रात जल रही है दबा देगा अपने क्रोध डोनेशन क्रोध को दबा के फिर खिल कर सकते साइकिल चलाएगा तो पैदल जोर से चलेगा कार ड्राइव करेगा तो कार एकदम साफ से फौस भागने लगेगा वो जो क्रोध सब आया है वो सब तरफ से निकलने की कोशिश करेगा अमरीका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आदमी के क्रोध की कोई समझ पैदा हो सके तो अमरीका के एक्सीडेंट पचास फीसद कम हो जाएंगे मुझे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो सड़क की वजह से कम हो रहे हैं दिमाग की वजह से ज्यादा हो रहे हैं आपको पता है जब क्रोध में साइकिल चलाते हुए तो किस तरह चलती साइकिल तो एकदम हवा लग जाती है फिर कोई नहीं दिखाता ऐसा मालूम पड़ता रास्ता खाली है तो और सामने कोई आ जाए तो और ऐसा मन होता है कि टकरा तो जो के क्योंकि तो वो भीतर से टकरा हट हाँ सकते वहां साइकिल चलाता हुआ घर पहुंचेगा रास्ते में दो बार बचेगा टकराने से क्रोध और भारी हो जाए आप क्या वो घर प्रतीक्षा करेगा कि कोई मौका मिल जाए पत्नी की गर्बन वाले ले पत्नी बड़ी सरल चीज है वो है ही इसलिए कि आप घर आइए उसकी गर्बन दबाइए उसका मतलब क्या है? उसका उपयोग क्या है? हो जाएगा फिल्म की अभिनेत्रियां याद आएंगी कि सुंदरी उसको कहते हैं और रोटी जबी ही मालूम पड़ेगी सब भी मेहनत नहीं मालूम पड़ेगा सब गड़बड़ मालूम पड़ेगा घर अस्त व्यस्त घूमता हुआ मालूम पड़ेगा टूट पड़ेंगे उस पर कंधी रोटी ऐसी ही थी तो कंधी पत्नी यही थी भी पत्नी यही थी जो आज लेकिन आप सब बताओ मालूम पड़ेगा वो जो तरफ दबाया है उन निकलने के लिए मार्स्क खोज रहा है और ध्यान रहे जैसे पानी ऊपर की तरफ नहीं करता ऐसे क्रोध ऊपर की तरफ नहीं करता पानी भी नीचे की तरफ हो सकता है क्रोध भी नीचे की तरफ हो है कमजोर की तरफ हो है काफी की तरफ नहीं हो मालिक की तरफ नहीं चल सकता है क्रोध लगाना हो तो बड़े पंप लगाना जरूरी है कम निजुम वगैरह के पंप लगाओ सब चल सकता है मालिक की तरफ नहीं बनी चलता पत्नी की तरफ लेकिन क्यों उतर जाता है और पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि पति परमात्मा है ये पति लोग ही समझा रहे हैं पतनियों को कि हम परमात्मा बड़े मजे की बातें दुनिया में चल रही हैं और कोई स्त्री नहीं कहती कि महा से आप और परमात्मा आप ही परमात्मा है तो परमात्मा पर भी शक पैदा हो जाएगा और आप ही परमात्मा आप की इज्जत नहीं बल्कि परमात्मा होने से परमात्मा की इज्जत घटती है आपके होने से कृपा करके परमात्मा को बाईस गज जीने दो आप परमात्मा मत बनो लेकिन कोई स्त्री नहीं कहेगी स्त्री के पास फिजुल की बकवास करने के लिए बहुत ताकत है लेकिन बुद्धिमत्ता की एक बात इसलिए से नहीं निकलती परमात्मा की तरफ से क्रोध नहीं किया जा सकता उसको भी राह देखनी पड़ेगी आग लग जाएगी उसके भीतर बच्चे की रास्ता बच्चे का रास्ता देखना पड़ेगा क्या बेटा, आज तुम्हारा सुधार किया जाए उस बेचारे को पता नहीं वो अपना नाश्ता हुआ अपना बस चाला स्कूल से चला उसको पता ही नहीं कि वो कहां जा रहा है। उधर मां तैयार है प्रतीक्षा कर रही है सुधार कर जितने लोग सुधार की प्रतीक्षा करते ध्यान रखना भीतर कोई क्रोध है जिसकी वजह से सुधार की चल रही है जिनके अपने बेटे नहीं होते वह अनाथालय ले खोल लेते जिनका अपना घर नहीं होता वो आश्रम बना लेते लेकिन सुधार करते जिनको कोई नहीं मिलता वो समाज की कोई भी तरसीम निकाल के सुधार करने में लग जाते भीतर क्रोध है भीतर आग है किसी को तोड़ने मरोड़ने बदलने की इच्छा वो बच्चा आते से फंस जाए कल भी वो ऐसे ही आया था नाचता हुआ लेकिन आज नाचना उसका वो बदलाव मालूम पड़ेगा हमें वही दिखाई पड़ता है जो हमारे भीतर है हमारा सब देखना प्रोजेक्शन आज उसके कपड़े गंदे मालूम पड़ेंगे वो रोज ऐसे ही आता है बच्चे कपड़े गंदे नहीं करेंगे तो बूढ़े कपड़े गंदे करेंगे गंदे करेंगे क्योंकि बच्चों को कपड़ों का पता ही नहीं कपड़ों का पता रखने के लिए भी आदमी को बहुत जागरूक होने की जरूरत है बच्चों को कहां हो कपड़े फट गए हैं किताब फट गई है स्लेट फूट गई है और आज बच्चे का सुधार किया जाएगा लेकिन मां को पता भी नहीं चलेगा कि वो बच्चे की शकल में पति को चांटे मार गई जानते पति को पढ़े और बच्चे भली बात ही जानते तो उनकी पिटाई कब होती जब मां बाप में तग चलता है तब मां बाप लड़ते हैं बच्चे पिटते इसलिए जिनके बच्चे नहीं होते उनके घर में बड़ी मुश्किल होती होता क्योंकि तो पिटने के लिए कोई कामन इन ही नहीं नहीं किसको पीटो सिर्फ अगर ऐसा ना हो तो प्लेटें टूट जाती हैं रेडियो गिर जाता तो दूसरे उपाय खोजने पड़ते हैं आपको मालूम होगा बलीबान की प्लेट कब टूटती है और पत्नियों को भी मालूम कि कब एकदम हाथ से प्लेट टूटने लगती लेकिन बच्चा पीटेगा बच्चा क्या कर सकता है माँ को भी सकता है माँ के प्रति ग्रोध कैसे करे अगर मां के प्रति क्रोध करना है तो जरा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी पंद्रह बीस साल बहुत लंबी प्रतीक्षा जब एक औरत और आ जाए पीछे ताकत देने को क्योंकि किसी भी औरत से लड़ना हो तो एक औरत का सांस जरूरी है नहीं तो हार निश्चित औरत से औरत ही लड़ सकती है आगे लड़ राह देखनी पड़ेगी लेकिन वो बहुत लंबा वक्त से और वक्त देखना पड़ेगा कि जब मां बूढ़ी हो जाए क्योंकि तब फांसा बदल जाएगा अभी मां ताकतवर है बच्चा कमजोर है तब बच्चा ताकतवर होगा मां कमजोर हो, मा हो जाएगी वो जो बूढ़े मां बाप को बच्चे सताते हैं वो डिलेड रिविंग लंबी प्रतीक्षा करता हुआ स्रोत और जब तक मां बाप बच्चों को सताते रहेंगे तब तक बूढ़े माँ को सावधान रहना चाहिए बच्चे उनको सुनाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबी बात है उतने देर तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती क्रोध इतनी देर के लिए मान्य को राजी नहीं हो सकता फिर बच्चा क्या करे जाएगा अपनी गुड़िया की टांग तोड़ देगा किताब फाड़ देगा कोई करेगा क्योंकि वो कर सकता है दबाया हुआ क्रोध इतने रास्ते लेगा इतनी, ले इतनी तकलीफों में डालेगा जो क्रोध हो जाएगा दबाया हुआ अहंकार नए नए इलास्ते खोजे दबाया हुआ लोभ नए नए रास्ते खोजे मैं एक सन्यासी के पास सन्यासी मुझसे बार बार कहने लगे तो उस सन्यासियों के पास विचारों के पास और कुछ कहने को होते ही नहीं धनपत्ति के पास जाइए तो वो अपने धन का हिसाब बताता है इतने करोड़ चेब इतने करोड़ हो गए मकान की मंजिला था मंजिला हो गया पंडितों के पास जाइए तो वो अपना बताते हैं कि अभी एमए से अब पीएचडी भी हो गए अब डी भी हो गए अब ये हो गए वो हो गए पांच किताबें छपी दी पंद्रह छप गई वो तो अपना बताएंगे क्या भी सन्यासी क्या बताएं वो भी अपना हिसाब रखता है सियासत का वो मुझसे रोज रोज कहने लगे मैंने लाखों रुपये से मारी वो सबसे कहते होंगे चलते मैंने पूछा कि महाराज की लात मारी कब मैंने लगे कोई 30 साल हो गए मैंने तो लाख ठीक से लग नहीं पाई नहीं तो 30 साल तक याद रखने की क्या जुड़ गई पैंतीस साल बहुत लंबा वक्त है और बिचारी लाख मार दी मारती खत्म करो अभी तो पैंतीस साल याद रखने की क्या जरूर लेकिन वो अखबार की कटिंग रखे हुए कहते हैं पायल में जितनी छप्पी थी पैंतीस साल पहले ये सबक कागज पुराने पड़ गए थे सीधे पड़ गए थे लेकिन मन को बंद राहत दिखाते दिखाते गंदे हो गए थे अब तक समझ में नहीं आते लेकिन उनको तरक्की हो जाती होगी तरफ मैंने होंगे लाखों को लाभ मारी मैंने उनको देखा लाख ठीक से लग जाती तो जरूर था लाख ठीक से लगी नहीं लौट से वापस आ गई पहले अकड़ रही होगी कि मेरे पास लाखों रुपए हैं अहंकार रहा होगा सड़क पर चलते होंगे तो भोजन की कोई जरूरत नहीं रही होगी बिना भोजन के भी चल जाते हो ताकत नहीं रही होगी भीतर लाखों रुपए मेरे पास फिर लाखों को छोड़ दिया सबसे असर दूसरी आ गई होगी कि मैंने लाखों को लात मार दी मैं कोई मात्र आ हूं और पहली असर से दूसरी असर ज्यादा खतरनाक पहले अहंकार से दूसरा अहंकार ज्यादा ठीक दबाया हुआ अहंकार बाबर लाया जो भी आज चित्र के साथ दमन करता है वो सुख से सुख को उन धन में पूरी तरह सुख का दमन के सावधान रहना दमन करने वाला आदमी दुग्ध होता है अस्वस्थ होता है और दमन का अंतिम परिणाम एक चित्र का मैंने तीन बातों फिर तो क्या करें न शास्त्र को मानो न समाज को न शास्त्र को जो कहता है कि दबाओ दबन करो लड़ो फिर क्या करें एक ही बार छोटा सब सूत्र छोटा है सूत्र है बड़ी जिसफोट की बड़ी कट मिल सकती है उनमें कितने छोटे से अणु में जितनी सांसिकारी प्रति को निकलते एंटी उसी छोटे से ग्रुप मिल सकती है इन तीनों जंजीरों से मुक्त होने के लिए एक सूर्य है और वो सूत्र जागरण जागना अवेयरनेस ज्ञान अमूर्छा दोष माइंडफुलनेस कोई भी नाम नहीं जागो एक की सूत्रह होता था उन सिद्धांतों के प्रति जागो जो पकड़े हुए हैं और जांच ही उन सिद्धांतों से छुटकारा शुरू हो जाए क्योंकि सिद्धांत आपको नहीं पकड़े हैं आप उन्हें पकड़े हुए हैं और जैसे आप जागे और आपको लगा कि अजीब बात है गुलाम मैं बना हूं और गुलामी की जिंदगी मेरी ही अपने हाथ में है सिर्फ थूकने में देर नहीं लगती पहला जागरण जिस तक सिद्धांतों वादों संप्रदायों धर्मों गुरुओं महात्माओं के प्रति जिनको हम दूर से पकड़ेंगे कुछ भी नहीं है हाथ में पूरी राख है सब लोग, लेकिन जोश से पकड़ेंगे कभी हाथ खोल के भी नहीं देख देखते हैं डर लगता कहीं देखा कुछ न पाया बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे गौर से देखना जरूरी है कि मैं किस किस चीजों से जकड़ा हुआ हूं मेरी जंजीरें कहां हैं मेरी इतने बड़ी मेरी गुलामी कहाँ है मेरी आध्यात्मिक जागता कांट की है उसके प्रति एक एक चीज के प्रति जागना जरूरी है जो आदमी अपने लिजक की गुलामी के प्रति जागेगा जागने के अतिरिक्त गुलामी को बुलाने के लिए बहुत कुछ भी मिली लगना जागते ही गुलामी जुड़ने शुरू क्योंकि ये गुलामी कोई लोहे के झंझोरों की नहीं है जिनको तोड़ने के लिए हटोड़े और आग जलानी पड़े, ये जंजीरें कुछ बाहर नहीं है ये जंजीरें सोए हुए होने की जंजीरें हमने कभी होश कर देखा ही नहीं कि हमारी भीतर की मनोदशा क्या है इसलिए हम चलते रहे अंधेरे में जांच रहे हैं जिसको पता चलेगा तो हमने अपने हाथ का पाकल्पन कर कोई दूसरा ऐसे सहभागी नहीं है हम खुद ही हैं तोड़ दे सकते हैं जैसे ही होता जाए तो जागरण सिद्धांतों भास्त्रों महिलाओं ये हिंदू होने के प्रति मुसलमान होने के प्रति ये भारतीय होने के प्रति चीनी होने के प्रति ये सारी सीमाओं के प्रति बंधन इसके प्रति हो इसके प्रति जागरण ये कंडीशनिंग जो भीतर है माइंड से इसके प्रति देवधर मैं क्यों बन रू और मुझे हिंदू बना गया किसने मुझे सिद्धांत से अच्छा दिया याद ही नहीं मन रुदी के बाद आके फिर पकड़ दिया उन्हें छोड़ थोड़ा छोड़ते ही एक फ्रीडम एक मुक्ति भीड़ के प्रति जागना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो भीड़ को देखकर नहीं कर रहा हूं आप मंदिर चले जा रहे हैं सुबह ही उठ के भागते हुए राम राम जपते हुए सुबह की कर दिए स्नान या दिया भागते चले जा रहे हैं सोचते हैं कि मंदिर जा रहा हूं तेरा जाग के देखना कहीं सड़क के लोग देख ले कि मैं आदमी धार्मिक हूं किसी मंदिर नहीं जा कौन मंदिर जाता है भीड़ देख लेके आदमी मंदिर जाता है तो आदमी मंगेगा किसको प्रयोजन है दान देने से अगर एक आदमी भीत मांगता है सड़क पर आपको पता है बेगारी अकेले में किसी से भीत मांगने में झिझकता है चार चार लोग के सामने जल्दी हाथ फैला के खड़ा होगा उसको तो तो तो पता है कि पांच आदमियों को देखते हैं ये आदमी इनकार नहीं कर सकता है कि लगेगा पांच आदमी क्या सोचेंगे कठोर रस्ता से नहीं छूटेगा भेदमंगा भीड़ में जल्दी पकड़ने का और दस आदमियों को लेकर आपको दस पैसे देने पड़ते हैं वो दस पैसे आप भिखारी को नहीं दे रहे हैं वो दस पैसे आप इंश्योरेंस कर रहे हैं अपनी इज्जत का दस हो उन दस पैसों का आप क्रेडिट बना रहे हैं इज्जत बना रहे हैं बाजार में लेकिन आपको चार्ज नहीं होगा आप घर लौट के कहेंगे तो बड़ा दान किया एक आदमी को दस पैसे दिए तो थोड़ा भीतर जांच से देखना तो पता चलेगा जिसको दिए उसको दिए ही, उसको ही उसको नहीं उनको तो भीतर से गाली निकल रही कि दोस्त कहां से आ गए दिए उनको जो सांस खड़े थे भीड़ सब तरफ से पकड़े हुए एक मंदिर बनाता था एक आदमी एक गांव में मैंने देखा मंदिर बन रहा भगवान का मंदिर बन रहा है कितने भगवान के मंदिर बनते चलेगा नया मंदिर बन रहा गांव में वैसे बहुत मंदिर आदमियों को रहने की जगह नहीं है भगवान के मंदिर बनते चले जाते और भगवान का कोई पता नहीं है वो रहने को कब आएंगे कि नहीं आएंगे आएंगे कि नहीं आएंगे उनका कुछ पता नहीं नया मंदिर बनने लगा तो मैंने उस मंदिर को बनाने वाले सारी मारों बात क्या है बहुत मंदिर है गांव में भगवान को कहीं पता नहीं चलता और एक चीज बना रहे पूरा सांस रही है उस बूढ़े ने ले जाकर मुझे खा कर दिया एक पत्थर के सामने उठा कि इसलिए मंदिर बन रहा उस पत्थर पर मंदिर को बनाने वाले का नाम इस सौ में खोदा जा है उस बूढ़े ने पर मंदिर इस पत्थर के लिए बनते हैं असली ये पत्थर जिसका तो नाम लिखा रहता है कि किसने बनवाया मंदिर तो बहाना है उस पत्थर को लगाने का ये पत्थर असली चीज है इसकी वजह से मंदिर भी बनाना पड़ता है मंदिर तो बहुत महंगा पड़ता है लेकिन इस पत्थर को लगाना है तो क्या करें मंदिर बनाना मंदिर पत्थर लगाने के लिए बनते हैं तो होदा है कि किसने बनाया लेकिन मंदिर बनाने वाले को शायद रोष नहीं होगा कि ये मंदिर भीड़ के चरणों में बनाया जा रहा है भगवान के चरणों इसलिए तो मंदिर हिंदू का होता है मुसलमान का होता है जैन का मंदिर भगवान का भीड़ से सावधान होने का मतलब यह है कि किस से देखना किसी की वृष्टियों कि कहीं भीड़ तो मेरा निर्माण नहीं करती है 24 घंटे भीड़ तो मुझे मोल्ड नहीं करती है कहीं भीड़ के सांचे में तो मुझे नहीं डाला जा रहा है क्योंकि ध्यान रहे भीड़ के सांचे में कभी किसी आत्मा का निर्माण नहीं होता भीड़ के सांचे में मुर्दा आदमी ढाले जाते हैं और पत्थर हो जाते हैं जिनको आत्मा को पाना है जीवन वो भीड़ के साचे को तोड़ तो ऊपर लेकिन कुछ और करने की जरूरत नहीं सिर्फ जाँगने की जरूरत है कि सिक्कि की वृत्तियों को मैं जांच से देखता रहूं कि भीड़ मुझे फसल तो नहीं रही है और तो बड़े मजे की बात जाग जाग तो की तो तो है अगर कोई जांच से देखता है तो भीड़ की पतल बंद हो जाएगी और इतना हल्कापन इतनी वेटलेसनेस मालूम होती है क्योंकि वजन भीड़ का है हमारे सिरों का हम दिखाई पड़ रहे हैं कि हम अकेले खड़े हैं हमारे सिर पर कोई भी नहीं है जरा गुआव से देखना किसी के सिर पर गांधी बैठे हैं किसी के सिर पर मोहम्मद बैठे हैं किसी के सिर पर महावीर बैठे हैं और अकेले नहीं बैठे हैं अपने केला चाटियों के साथ बैठे हुए और एक दो दिन से नहीं बैठे हुए हैं हजारों लाखों साल से बैठे हुए फिर भारी हो गया है कतार लग गई है की आकाश को छू रही है इतने लोगों पर बैठे हुए हैं उन सबको उतार देने की जरूरत है अगर अपने को पाना है तो अपने दिन से सबको उतार देने की जरूरत है कोई हक नहीं है किसी किसी की आत्मा में पत्थर होकर बैठ जाए लेकिन वो बेचारे नहीं बैठे आप बिठाए हुए उनका कोई कपूर नहीं है वो तो घबरा गए होंगे कि यह आदमी कब तक धोता रहेगा हमारे प्राण निकले जा रहे हैं कितने से बिठाए हुए हमको छोड़ता तो नहीं आप ही बिठाए हुए जाप से ही फूल जाएगा हल्ला हो जाएगा मन हल्ला हो जाए खोलने की तैयारी शुरू हो जाएगी पंख खोल सकेंगे और ठीक तीसरी बाद जागना है दमन से रोकना लोग सोचते हैं कि दमन तो देंगे तो भोग शुरू हो जाए लोग सोचते हैं अगर क्रोध नहीं दबाया तो क्रोध हो जाएगा तो और झंझक हो जाएगी अगर मालिक की गर्दन पकड़ लेंगे वो और दिक्कत की बात है उससे पत्नी की गर्दन पकड़ना ज्यादा कन्वीनियंट ज्यादा सुविधापूर्ण झंझट की बात हो जाएगी इसके आर्थिक दुष्परिणाम हो जाएंगे अगर मालिक की गर्दन पकड़े और मालिक की गर्दन पकड़ने के लिए पत्नी कहे कि भी कीमत पकड़ना उससे तो मेरी पकड़ लेना क्योंकि मालिक की गर्दन पकड़ी बच्चे का क्या होगा पत्नी का क्या होगा तब दिक्कत तो जाएगी तुम तो, तो मेरी ही पकड़ लेना पत्नी भी यही कहेगी कि तो यही ज्यादा सुविधापूर्ण समझदारी है कि माँ कुछ छोड़ के आते टूट पड़ना नहीं मैं आपसे तो कहना चाहता हूं क्रोध को दबाने की जरूरत नहीं है क्रोध को तुम देखने जानने और जागने की जरूरत है जब किसी के प्रति मन में क्रोध पकड़े तो जात के देखना ही क्रोध पकड़ रहा है क्रोध से भर जाना की क्रोध आ रहा है देखना अपने भीतर की क्रोध का धुआं उठ रहा है क्रोध क्या क्या कर रहा है भीतर देखना और एक अद्भुत अनुभव होगा जीवन में पहली बार देखते ही क्रोध विलीन हो जाता है न दबाना पड़ता है न करना पड़ता है आज तक दुनिया में कोई आदमी जात से क्रोध नहीं कर पाया बुद्ध गांव से गुजर सक कुछ लोगों ने भीड़ लगा ली और बहुत गालियां भी बुद्ध अच्छे लोगों को हमने सिवाए गालियां देने के आज तक कुछ भी नहीं लिया हाँ जब वो मर जाते हैं तो पूजा वगैरह भी करते लेकिन वो मरने के बाद की बात जिंदा बुद्ध को तो गाली देनी ही पड़ेगी क्योंकि ऐसे लोग थोड़े दिखा हो दें होंगे थोड़ी गड़बड़ कर देंगे नींद दे तो देखो कुछ साह को आदमी गाली के साथ ही उस के लोगों ने बुद्ध को बहुत गाली दी बुद्ध ने उनसे कहा कि मित्रों तुम्हारी बात अगर पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं मुझे दूसरे जगह जल्दी पहुंच जाऊे बात हम गालियां दे रहे हैं सीधी सीधी समझ में आती है आपको क्या बुद्धि बिल्कुल खोजी है सीधी सीधी गालियां दे रहे हैं बात नहीं कर रहे बुद्ध ने कहा तुम गालियां ले रहे हो तुम नहीं समझ रहे हो लेकिन मैंने गालियां लेना बंद मारे लेने से क्या होता जब तक मैं लू और मैं लेने नहीं सकता क्योंकि जब से जाग गया हूं तब से गाली लेना खत्म हो गया है जब से मैं कोई गलत चीज कैसे ले, ले सकता है आंख बेहोसी में चलता हूं तो पैर में कांटा गड़ जाता है सड़क को देखते चलते हूं तो पैर में कांटा पड़ जाता गलती से आदमी दीवार पर टकरा सकता है लेकिन आंखें फुली हों तो दरवाजे से निकलता है बुद्ध ने कहा कि मैं आंखें खोल के जब से जीने लगा हूं जाग के तब से गालियां लेने का मन ही नहीं करता है अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया तुम्हें दस साल पहले आना चाहिए था तुम जरा देर करके आया दस साल पहले आते तो मजा आ जाता तुमको मजा आ जाता हमको तो बहुत तकलीफ होती हमको तो मजा आ रहा लेकिन तुम्हें बहुत मजा आ क्योंकि मैं भी दुग्ने वजन की गाली तुम्हें दे चला लेकिन अब बड़ी मुश्किल है होश से भरा हुआ आदमी गाड़ी नहीं दे सकता तो मैं जाऊं ये लोग बड़े हैरान होंगे बुझने का जाते वक्त एक बार और सुन सकते हूं पिछले गांव में कुछ लोग मिठाइयां लेके जाए मैंने कहा कि मेरा पेट भरा है वो भी जागा हुआ था इसलिए कह सका है क्योंकि सोया हुआ आदमी मिठाइयां देखते भूल है कि पेट भरा है बेहोश आदमी भूख देख के नहीं खाता बेहोश आदमी चीजें देख के खाता है तो होश बड़ा आदमी पेट की भूख देख के खाता है बात तो कम हो गई बुद्धि का मेरा पेट भरा था वो भी होश की वजह से दस साल पहले पे वो भी आए होते धून की थालियां उन्हें वापस में ले जानी पड़ती मैं उनको जरूर खा लेकिन जब से होश आ गया जाप के देखता रहता हूं तो गलती करनी बहुत मुश्किल हो गई है वो बेचारे थालियां वापस ले गए तो मैं तुमसे पूछता हूं दोस्तों उन्होंने उन मिठाइयों का क्या किया होगा गाली देने वाली भीड़ में से एक आदमी ने कहा क्या किया होगा घर में जाकर मिठाइयां बांटनी होंगी बुद्ध ने कहा यही मुझे चिंता हो रही तुम क्या करोगे तुम गालियों की थालियां लेकर आए और मैं लेता नहीं अब तुम इन गालियों का क्या करोगे किसको बांटोगे बुद्ध कहने लगे मैं ले सकता नहीं चाहूं भी तो नहीं ले सकता मुश्किल में पड़ गया हूं जाग जो गया हूं कोई आदमी जागृत हो नहीं सकता दमन निद्रा में चलता है जागृत आदमी को दमन कोई जरूरत नहीं देखें प्रयोग एक आदमी मेरे पास आया कुछ ही समय हुआ उनका मुझे बहुत क्रोध आता आप कहते जागो जागो मुश्किल नहीं होता यह जागना मांगना जब आता है तब आ ही जाता फिर पीछे जागते हैं जब सब मामला ही खत्म हो जाता फिर कोई फायदा नहीं होता तो मैंने इस कागज पर उसको लिख के दे दिया कि इस कागज पर लिखा हुआ है अब मुझे क्रोध आ रहा है बड़े बड़े अक्षरों में इसको खींचे में रख और जब आए तो इसको निकाल के एक दफर बाकी खींचे में रख लेना और जो तुम्हें समझ में आए तो कर लेना वो आदमी पंद्रह दिन बाद आया और मैंने लगा बड़ी हैरानी की बात कि कागज में कैसा मंच है क्योंकि जब क्रोध आता है हाथ ले गए खींचे की तरफ की क्रोध की जान निकल जाती है। मुझे भी ख्याल आया कि आ रहा है कि भीतर कोई चीज जग जाती है और वो नहीं आता मैंने सबको इतना ही थोड़ी सी समझ की जरूरत है जीवन के प्रति जीवन छोटे से राज्यों पर निर्भर होता है और बड़े से बड़ा राज ये है कि सोया हुआ आदमी भटकता रहना है चक्कर में जाता हुआ आदमी जागने की कोशिश भी धर्म की प्रक्रिया है जागने का मार्ग ही योग है जागने की विधि का नाम ही ध्यान है जागना ही एकमात्र प्रार्थना है जागना ही एकमात्र उपासना है जो जागते हैं वे प्रभु के मंदिर को उपलब्ध हो हैं क्योंकि पहले वो जागते हैं तो व्यक्तियां व्यर्थताएं कचरा कूड़ा करकट चित्त से गिरना शुरू हो गया है धीरे धीरे चित्त निर्मल हो जाता है जागे हुए आदमी का और जब चित्त निर्मल हो जाता है तो चित्त दर्पण बन जाता है जितने झील निर्मल हो तो चांद तारों की प्रति छवि बनती और आकाश में भी चांद तारे उतने सुंदर नहीं मालूम पड़ते जितने झील की छाती पर चमक के मालूम पड़ते जब चित्त निर्मल हो जाता है जागे हुए आदमी का तो चित्त की निर्मलता में परमात्मा छवि आयु मन फिर वो निर्मल आदमी कहीं भी जाए फूल में भी उसे परमात्मा दिख जाए पत्थर में भी, जाए मनुष्यों ने भी पक्षियों ने भी पदार्थ में उसके लिए जीवन परमात्मा है। जीवन की क्रांति का है जागरण की क्रांति इन दिनों में इस जागरण के बिंदु को समझाने के लिए मैंने ये सारी बातें की लेकिन मैं कहूं इससे जागरण समझने नहीं आता आप तो जागेंगे तो समझ में आ है और कोई दूसरा आपको नहीं जगा सकता आप ही सिर्फ बस आप ही अपने को जगा सकते हैं तो देखें अपने भीतर और एक एक चीज के प्रति जागरण शुरू करें जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे तो वैसे जीवन बढ़ेगा मृत्यु कम होगी जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस तो दिन तो मृत्यु विलीन हो जाती है जैसे थी नहीं जैसे कोई अंधेरे कमरे में एक आदमी दिया लेके चला जाए दिया लेके पहुंचता है कि अंधेरा खो तो जाता है जैसे था ही नहीं ऐसे ही जो आदमी जागरण का दिया लेकर बिगड़ जाता है मृत्यु खो जाती है दुख हो जाता है अशांति तो खो जाती है अमृत वो जिद का कोई अंत नहीं वो जिद का कोई कारंग वो जो असीम है वो जो प्रभु है उसके मंदिर में सबेरे होता यही प्रार्थना करता हूं उस मंदिर में सब प्रदेश हो सके लेकिन किसी की कृपा से नहीं होगा ये किसी के प्रसाद से आशीर्वाद से नहीं होगा अपने ही श्रम, अपने ही संकल्प अपनी ही साधना से होगा जो जागते हैं वे पाते हैं। जो सोए तो रह जाते हैं वे दे खो तो देते हैं, मेरी बातों को इन चार दिनों में इतने प्रेम और शांति से सुनो उस सबके लिए बहुत अनुभित हूं और अंत में सबसे भीतर बैठे मरमाता